नमस्ता। इस परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है और उसकी शक्ति छिन्नमस्ता है नाम के अनुरूप माता छिन्नमस्ता का सिर कटा हुआ इनके कबंध से रक्त की तीन धाराएं बह रही हैं इनकी तीन आँखें हैं और ये मदन और रति पर आसान आसीन है देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती है उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती है जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है चतुर्थ संध्या काल में मां छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्धि प्राप्त हो जाती है कृष्ण और रक्त गुणों की देवियाँ इनकी सहचरी हैं पलास और बेलपत्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है इससे प्राप्त सिद्धियाँ मिलने से लेखन बुद्धि ज्ञान बढ़ जाता है शरीर रोग मुक्त होता है सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त होते हैं साधक योग ध्यान और शास्त्रार्थ में पारंगत होकर विख्यात हो जाता है कामाख्या के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात माँ छिन्न के मंदिर काफ़ी लोकप्रिय है झारखंड की राजधानी रांची से लगभग उन्यासी किलोमीटर की दूरी पर रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्तिके का यह मंदिर है रजरप्पा के छिन्नमस्ता को बावन शक्तिपीठों में शुमार किया जाता है देवी छिन्नमस्था रात्रि वीररात्रि विद्या, विद्या विद्या शिव